बोलती कहानी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज की कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने और उसे पढ़ रही हैं अर्चना चावजी। नमस्कार आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दो बैलों की कथा जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है इसका निश्चय नहीं किया जा सकता गायें सिंह मारती हैं। ब्या हुई गाय तो अनायास ही सिहुनी का रूप धारण कर लेती है कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा जितना चाहो गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है सदगुणों का इतना अनादर कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता बेचारे शराब नहीं पीते चार पैसे कुछ के लिए बचाकर रखते हैं जी तोड़कर काम करते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं अगर वे ईट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते जापान की मिसाल सामने है एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है बैल कभी कभी मारता भी है कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है झूरी के पास दो बैल थे हीरा और मोती देखने में सुंदर काम में चौकस डील में ऊंचे बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मोक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है दोनों एक दूसरे को चाट कर, कर अपना प्रेम प्रकट करते कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे विग्रह के नाते से नहीं केवल विनोद के भाव से आत्मीयता के भाव से जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला चलते उस समय हर एक की चेष्टा होती की ज्यादा ऐसी ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन आरोप रहे दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट छूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया बैलों को क्या मालूम वे कहा भेजे जा रहे है समझे मालिक ने हमें बेच दिया अपना यू बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दाँतो पसीना आ गया पीछे से हांकता तो दोनों दाए बाएं भागते पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुते अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी ऐसी पूछते तुम हम गरीबों को क्यूँ निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था हमने कभी दान चारे की शिकायत नहीं की तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया यह नया घर नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर कर पगहा तोड़ा डाले और घर की तरफ चले पगहे बहुत मजबूत थे अनुमान न हो सकता था की कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गयी झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह मै स्नेह झलक रहा है झूरी बैलों को देख स्नेह ऐसी गदगद हो गया दौड़ उन्हें गले लगा लिया प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए कोई अपने घर से रोटियाँ लाया कोई गुड़ कोई चोकर कोई भूसी एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए तीसरा बोला बैल नहीं है वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका नमक हराम क्यूँ है चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते स्त्री ने रोप के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धों की तरह बैल को सहलाते नहीं खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे काम भाग निकले अब देखो कहाँ ऐसी खली और चोकर मिलता है सूखे भूसे के अलावा कुछ न दूंगी खाए चाहे मरे वही हुआ मजदूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए बैलों ने नान में डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे मालकिन मुझे मार डालेंगी चुरा डाला न ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे मजूर ने बोला दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला अबकी उसने दोनों को गाड़ी में जोता दो चार बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया वह ज्यादा सहनशील था संध्या समय घर पहुँच उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया फिर वही सूखा भूसा डाल दिया अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी न छुआ था उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही उस पर मिला सूखा भूसा नान की तरफ आंखें तक न उठाई दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खाली थी वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाव न उठाया एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया हल लेकर भागा हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया गले में बड़ी बड़ी रस्सिया न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते हीरा ने मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी हीरा बोला अब की बड़ी मार पड़ेगी मोती ने कहा पढ़ने दो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहा तक बचेंगे फिर हीरा बोला गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दू मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ मोती ने कहा मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा फिर हीरा बोला नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है मोती दिल में एंट कर रह गया गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की नहीं तो मोती पलट पड़ता उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भलमन साहत है आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया दोनों चुपचाप खड़े रहे घर में लोग भोजन करने लगे उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया यहाँ भी किसी सज्जन का वास है लड़की भैरों की थी उसकी माँ मर चुकी थी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी दोनों दिन भर जाते डंडे खाते अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियाँ खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो सहा नहीं जाता हीरा हीरा ने पूछा क्या करना चाहते हो मोती ने कहा एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा हीरा बोला लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है यह बेचारी अनाथ हो जाएगी मोती ने कहा तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है हीरा बोला लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है यह भूल जाते हो मोती बोला तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तुड़ा कर भाग चलें। हीरा बोला हाँ यह मैं स्वीकार करता लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे मोती बोला इसका एक उपाय है पहले रस्सी को थोड़ा चबालो फिर एक झटके में जाती है रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूछे खड़ी हो गई, उसने उनके माथे सहलाये और बोली खोल देती हूँ चुपके ऐसी भाग जाओ नहीं तो ये लोग मार डालेंगे आज घर में सलाह हो रही है की इनकी नाको में नाथ डाल दी जाए उसने ग्राव खोल दिया पर दोनों चुप खड़े रहे मोती ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी सब इसी पर संदेह करेंगे सहसा बालिका चिल्लाई दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी दौड़ो गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला वे दोनों भागे गया ने पीछा किया और भी तेज हुए गया ने शोर मचाया फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया सीधे दौड़ते चले गए यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था नए नए गाँव मिलने लगे तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए हीरा ने कहा मुझे मालूम होता है राह भूल गए मोती बोला तुम भी बेतहाशा भागे वही उसे मार गिराना था हीरा बोला उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती वह अपने धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे खेत में मटर खड़ी थी चरने लगे रह रहकर आहट लेते रहे थे कोई आता तो नहीं है जब पेट भर गया दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे पहले दोनों ने डकार ली फिर सिंह मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया तब उसे भी क्रोध आ गया संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया अरे यह क्या कोई साढ़ डोंकता चला आ रहा है हाँ साढ़ ही है वह सामने आ पहुंचा दोनों मित्र बगले झांक रहे थे सांड पूरा हाथी था उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती इन्हीं की तरफ आ भी रहा है कितनी भयंकर सूरत है मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे जान बचेगी कोई उपाय सोचो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में फूला हुआ है आर्जू विनती न सुनेगा मोती बोला भाग न चले हीरा बोला भागना कायरता है मोती बोला तो फिर यही मरो बंदा तो नौ दो ग्यारह होता है हीरा बोला और जो दौड़ाए मोती बोला तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी हीरा बोला उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लियुद्ध करने का आदि था जो ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले पर यह दोनों भी उस्ताद थे उसे वह अवसर न देते थे एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सिंग भूक दिया सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया यहाँ तक कि साढ़ बेदम होकर गिर पड़ा तब दोनों ने उसे छोड़ दिया दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा मेरा जी चाहता था की मार ही डालू हीरा ने तिरस्कार किया गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए मोती बोला यह सब ढोंग है बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो हीरा बोला पहले कुछ खा लें तो सोचो सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी अभी दो ही चार ग्रास खाए थे की आदमी लाठिया लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया हीरा तो मेड़ पर था निकल गया मोती सींचे हुए खेत में था उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे न भाग सका पकड़ लिया हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा फसेंगे तो दोनों फंसेगे रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया प्रातः प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था की सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन भी न मिला समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है इससे तो गया फिर भी अच्छा था यहाँ कई भैसे थी कई बकरिया कई घोड़े कई गधे पर किसी के सामने चारा न था सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की पर इससे क्या तृप्ति होती रात को भी जब कुछ न भोजन मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी मोती से बोला अब नहीं रहा जाता मोती मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं हीरा बोला आओ दीवार तोड़ डाले मोती ने कहा मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा हीरा बोला बस इसी बूते पर अकड़ते थे मोती बोला सारी अकड़ निकल गई बाड़े की दीवार कच्ची थी हीरा मजबूत तो था ही अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया फिर तो उसका साहस बढ़ा उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटे की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला हीरा ने बोला अपने बूते भर जोड़ तो मार दिया मोती ने कहा ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए हीरा ने बोला जोर तो मरना ही है सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जान बच जाती इतने भाई यहाँ बंद है किसी की देह में जान नहीं है दो चार दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे मोती बोला हाँ ये बात तो है अच्छा तोला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ मोती ने भी दीवार में सिंग मारा थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई उसने दूनी शक्ति ऐसी दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी दीवार का गिरना था की अधमरे ऐसी पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे तीनों घोड़िया सरपट भाग निकली फिर बकरियां निकली इसके बाद भैंस भी खसक गई पर गधे अभी तक ज्यो के त्यों खड़े थे हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। हीरा बोला तो क्या हर्ज है अभी तो भागने का अवसर है गधा बोला हमें तो डर लगता है हम यही पड़े रहेंगे आधी रात से ऊपर जा चुकी थी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ मुझे यही पड़ा रहने दो शायद कहीं भेंट हो जाए मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हे छोड़कर अलग हो जाऊ हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है मोती ने गर्व ऐसी बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता इतना तो हो ही गया कि नौ दस प्राणियों की जान बच गई वे सब तो आशीर्वाद देंगे यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगो से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची इसके लिखने की जरूरत नहीं बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटे रस्से से बांध दिया गया एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था यही उनका आधार था दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था ठरिया निकल आई थी एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पचास साठ आदमी जमा हो गए तब दोनों मित्र निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता सहसा एक दढ़ील आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्र के कूलों में उंगली गोदकर कर मुंशी जी से बातें करने लगा चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल का वह क्यों है और क्यों टटोल टो रहा है इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे अब तो जान ना बचेगी मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती हीरा बोला भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था क्या अब न बचाएंगे मोती बोला यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना हीरा बोला तो क्या चिंता है मांस खाल सिंग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी बेचारे पांव तक न उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चढ़ता नजर आया सभी जानवर प्रसन्न थे चिकने चपल कोई उछलता था कोई आनंद से बैठा पागुर करता था कितना सुखी जीवन था इनका पर कितने स्वार्थी हैं सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि परिचित रहा है हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था वही खेत वही बाघ वही गाँव मिलने लगे प्रतीक्षण उनकी चाल तेज होने लगी सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गयी आह ये लो अपना ही हार आ गया इसी कुएं पर हम पुरचलाने आया करते थे यही कुआ है मोती ने कहा हमारा घर नजदीक आ गया है हीरा बोला भगवान की दया है मोती बोला मैं तो अब घर भागता हूँ हीरा बोला यह जाने देगा मोती बोला इसे मैं मार गिराता हूँ हीरा बोला नहीं नहीं दौड़कर कर पर चलो वहाँ से आगे हम न जाएंगे दोनों उन्मत्त होकर बछड़ो की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े वह हमारा थान है दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए दढ़ियाल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे एक झूरी का हाथ चाट रहा था दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली झूरी ने कहा मेरे बैल है तुम्हारे बैल कैसे है मैं मवेशी खाने से नीलाम करा के ला रहा हूँ मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो चुपके से चले जाओ मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है झूरी बोला दढ़ियाल बोला जाकर थाने में रपट कर दूंगा झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है की मेरे द्वार पर खड़े है दढ़ियाल झल्ला बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया दढ़ियल पीछे हटा मोती ने पीछा किया दढ़ियाल भागा मोती पीछे दौड़ा गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका पर खड़ा दढ़ियाल का रास्ता वह देख रहा था दढ़ियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था गालियां निकाल रहा था पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयशूर की भांति उसका रास्ता रो के खड़ा था गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे जब दढ़ियाल हार चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा हीरा ने कहा मैं तो डर गया था की कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो मोती बोला अब ना आएगा आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा देखू कैसे ले जाता है हीरा बोला, बोला, जो गोली मरवा दे। मोती बोला, मर पर उसके काम ना आऊंगा हीरा बोला हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता मोती बोला इसलिए कि हम इतने सीधे हैं जरा देर में नांदो में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था वह उनसे लिपट गया झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए।